देवी भागवत दूसरा स्कंध सूर्य कहते हैं इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायासी आग लग गई जिसमें धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए कौरवों का संहार हो जाने के छत्तीस वर्ष बाद यादवों का भी संघार हो गया ब्राह्मण के साप से वे प्रभात क्षेत्र जाकर मर मिटे उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही वे सभी काल के गाल में चले गए बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर ध्यान हो गए श्री कृष्ण साक्षात् हरी हैं पूर्व साप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने यो लीला सम्मरण की भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणिन्द्रियों को पवित्र करके वे तदा के लिए शांत हो गए तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभात क्षेत्र में गए वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सबका उन्होंने यथायोग्य अग्नि संस्कार किया तदनंतर समुद्र ने भगवान श्रीकृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे मार्ग में चारों ओर अहीरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुँच अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार बद्रनाथ को वहाँ का राजा बनाया व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की तब उन मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया महामते जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा ब्यास जी की यह सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए उन्होंने महान खेत प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात उन छहों व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे उन्होंने साठ वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए भूख और प्यास से वे घबरा उठे उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा मुनि मौन धारण किए रहे कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया तब भी वे मुनिवर मौन ही रहे उनकी समाधि भंग नहीं हुई राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए